उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर हर्षित ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखते हुए कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि रूही का सरनेम ठाकुर है विक्रांत समेत टीम के बाकी मेंबर्स इस वक्त हर्षित की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे रूही भी बड़े ध्यान से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए हर्षित की बातें सुन रही थी तुम्हारे असली पिता का नाम अजय ठाकुर था हर्षित ने रूही की तरफ देखते हुए कहा लेकिन जो इन्फॉर्मेशन गाजीपुर पुलिस द्वारा भेजी गई है उसके अनुसार अजय ठाकुर बलिया जिले के जेल में कैद थे वो बलिया जेल के कैदी थे ये सुनकर रूही ने परेशान होते हुए हल्की सांस छोड़ी और फिर बोल पड़ी मेरी किस्मत भी नाचुअली के के लेकिन जेल में जाने के छह महीने के भीतर ही हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई अच्छी बात ये थी की बलिया जेल के रिकॉर्ड में इसका डी एन ए सैंपल सेफ रखा गया था वरना हमारे लिए इसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता तो मेरी माँ मेरी माँ कहा है रूही ने सवाल किया एक मिनट हर्षिंद की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा अभी मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जेल की ही इन्फॉर्मेशन है एक मिनट अजय ठाकुर पत्नी का नाम ओह अचानक से हर्षिंद के चेहरे का नाम उड़ गया उसने थोड़ा दुखी होते हुए कहा जेल में जाते वक्त अजय ठाकुर विधुर था मतलब उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी एक मिनट मुझे देखने दो साल उन्नीस में जेल गया अनुष्का ने कहा तब तो रूही मात्र दो साल की थी तो इसका मतलब कि हो सकता है कि रूही की माँ की मौत उसका जन्म होने के बाद ही नहीं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता रोही की आंखों में आंसू आ चुके थे उसने लगभग रोते हुए कहा मेरी कहास्मत इतनी खराब है मैं मैं पैदा होते अपने माँ बाप को खाने गई अरे नहीं नहीं रूही तुम तुम परेशान मत हो अभी ये प्रूव नहीं हुआ है ये बस एक रिकॉर्ड है गलत भी हो सकता है हर्षित्र ने रूही को सांत्वना देते हुए कहा मुझे मुझे थोड़ा टाइम दो मैं पता करके बताता हूँ मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ रुको रूही बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी थी उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी थी उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर अनुष्का ने उसे अपने गले से लगा लिया इस वक्त रूही को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी और अनुष्का के गले लगते ही वो आंसुओं के साथ फपक कर रो पड़ी अनुष्का एक अच्छी साइकोलोजिकल एक्सपर्ट थी जैसे ही उसने रूही को गले से लगाया रूही ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया मानो आज उसे बहुत दिन बाद अपनी भावनाएं किसी के आगे जाहिर करने का मौका मिला था भावनाओं में बहकर वो काफी देर तक सिसकती रही। मिनट, मुझे ये सब कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा है विक्रांत ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर रूही के माता पिता की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहा रूही का नाम जोधन सिंह ने रखा था उसने ही बचपन से रूही को पाला भी है लेकिन उसने रूही का सरनेम ठाकुर ही क्यों रखा वो चाहता तो रूही को अपना सरनेम यानी भी तो दे सकता था मैंने इस बारे में उनसे पूछा था। रूही ने विक्रांत की कन्फ्यूजन का जवाब देते हुए कहा लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें अपनी पहचान सबसे छुपाकर रखनी है और इसीलिए उन्होंने मुझे ठाकुर सर नेम दे रखा था ताकि कभी कोई ये ना जान सके कि हम दोनों बा बेटी है जब मुझे उन्होंने ये बात बताई तो फिर उसके बाद से मैंने भी कभी इस बारे में उनसे सवाल नहीं किया लेकिन फिर इन सब में निर्मला का क्या कनेक्शन है हर्षिद ने कन्फ्यूज होते हुए कहा निर्मला के साथ रूही की फोटो है और जोधन ने रूही को बताया था कि निर्मला उसकी माँ थी तभी हर्ष ने ताली पीटते हुए कहा मैं समझ गया यह जोधन और निर्मला का चक्कर चल रहा था लेकिन इन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था फिर जोधन रूही को लेकर आया मेरा मतलब रूही को चुरा कर ले आया लेकिन फिर बाद में निर्मला उसे छोड़कर चली गई इसलिए जोधन ने रूही को बताया कि उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई अरे ओ व्योम बख्शी की औलाद निर्मला कहीं भागी नहीं थी उसका मर्डर हो गया था वो सिर काटने वाले केस की लास्ट विक्टिम थी। 1998 में, में ही उसका मर्डर हो गया था तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ अनुष्का ने हर्ष की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा और दूसरी बात निर्मला बहुत खूबसूरत थी वो भला जोधन के साथ रिलेशनशिप पे क्यों रहेगी मुझे तो लग रहा है की निर्मला का कनेक्शन रूही के असली माँ बाप से है या तो वो उसकी रिलेटिव थी या फिर रूही के माँ बाप में उसे रूही का ध्यान रखने के लिए रखा था अरे तुम लोग पैनिक मत हो अचानक से विक्रांत को कुछ अजीब अनुभव हुआ उसे कोई बड़ा क्लू दिख गया था अब बस उसे पकड़ना बाकी रह गया था वो काफी गंभीरता से विचार कर रहा था और उसके साथ ही उसने हर्षित को ऑर्डर दिया हर्षित तुम फटाफट -फड़ व्हाइट बोर्ड पर सारे घटनाक्रम को डेट के हिसाब से लिखो और सभी को टाइमिंग के अनुसार सेट करो फिर हो सकता है कि हमें कुछ समझ में आए हाँ हाँ मैं करता हूँ हर्षद तुरंत जवाब दिया और फिर उसने व्हाइट बोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन डेट के अनुसार नोट करना शुरू कर दिया देखो सबसे पहले रूही पैदा हुई हर्षिद ने व्हाइट बोर्ड पर देखते हुए कहा रूही के पैदा होने के बाद ही उसकी मां की मौत हो गई। फिर रूही का ख्याल उसके पिता रखने लगे लेकिन फिर उसके पिता को स्मगलिंग के केस में जेल भेज दिया गया और जेल जाने के भीतर की वजह से उनकी भी रूही कहाँ थी उस वक्त रूही महज दो साल की थी और इतनी छोटी उम्र में उसका ख्याल कौन रख रहा था रूही निर्मला सेंगर के पास रही होगी अनुष्का ने अनुमान लगाते हुए कहा हो सकता है कि रूही के असली माँ बाप ने रूही की जिम्मेदारी निर्मला को ही दी हो अजय ठाकुर को स्मगलिंग के केस में जेल हो गई थी और उस वक्त रूही का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था तो हो सकता है कि उसने निर्मला सैंगर को हायर किया हो ताकि वो रूही का ख्याल रख सके लेकिन रूही साल उन्नीस में, में दो साल की थी विक्रांत ने अपनी भोएं टेडी करते हुए कहा और साल उन्नीस में, में ही निर्मला सेंगर का मर्डर हुआ था और वो सिर काटने वाले केस की लास्ट विक्टिम बनी थी और फिर तब रूही जोधन सिंह के हाथ में पहुंच गई होगी और उसके कुछ सोचते हुए कहा हो सकता है जोधन ने ही निर्मला सेंगर का मर्डर किया हो जो की सिर काटने वाले केस की के आखिरी विक्टिम थी और फिर जब जोधना निर्मला को मार दिया होगा तब उसे पता चला होगा कि वो किसी छोटी बच्ची को पाल रही थी फिर उसे अपने पर पछतावा दिया ओ भाई मेरी तो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हंसने का पापा नहीं नहीं मेरे पापा मर्डर नहीं हो सकते मैं बचपन से जानती हूँ वो कभी किसी को नहीं मार सकते किसी का खून नहीं कर सकते वो बस चोरी करते थे कभी किसी का खून नहीं किया रूही ने लगभग रोते हुए कहा आराम से रूही आराम से परेशान मत हो मुझे भी यही शक हो रहा है जो अनुष्का कह रही है विक्रांत में कुछ सोचते हुए कहा लेकिन तुम लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो विक्रांत भले ही अपने टीममेट्स को ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कह रहा था लेकिन इस वक्त वो खुद भी काफी हड़बड़ाया हुआ था और उसका खून खोला जा रहा था या तो ये भी हो सकता है हर्ष ने अचानक से बोलते हुए कहा हो सकता है की अजय ठाकुर ही सिर काटने वाले केस का कतिल क्योंकि साल उन्नीस में जब वो जेल में मर गया तो फिर उसके बाद से सिर काटने वाले केस में मर्डर होना भी बंद हो गया था ओए, तुम आज गांजा फूककर आए हो क्या अनुष्का ने हज को फटकारते हुए कहा पता नहीं कहां-कहां से बिना सिर पैर की बात किए जा रहा है निर्मला सैंगर का मर्डर अजय ठाकुर के जेल जाने के बाद हुआ है समझे मतलब पहले अजय ठाकुर जेल गया वहां उसे हार्ट अटैक आया और वो जेल में ही मर गया ठीक उसके बाद निर्मला सेंगर का मर्डर हुआ अब समझ आया अब ये मत कह देना कि अजय ठाकुर जेल से बाहर निकलकर आया और निर्मला का मर्डर करके दोबारा से जेल में घुस गया हम्म सही बात। हर्षित ने भी अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा अजय के जेल मर्डर की टाइमिंग में काफी अंतर है अजय लगभग फरवरी मार्च के महीने में जेल गया था जबकि निर्मला का मर्डर हुआ ठंडी की शुरुआत में यानी अक्टूबर नवम्बर के महीने में मतलब जब निर्मला सेंगर का मर्डर हुआ था तब तक तो अजय ठाकुर मर चुका था और उसे जला भी दिया गया था लेकिन विक्रांत ने रूही की तरफ एक नजर देखा जो कि अभी बहुत जोर जोर से रो रही थी बताया था लेकिन क्या पता जोधन ने अपने मन से ही उसे ये बता दिया हो उसे खुद रूही के पैदा होने का साल ना पता हो हमें आगे बढ़ने से पहले टाइम लाइन कन्फर्म करना पड़ेगा सब कुछ टाइम के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा तब जाकर कुछ क्लियर होगा रूही की एग्जेक्ट एज पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है अनुष्का ने कहा हमें बस इसको लेकर पुलिस के फोरेंसिक डिपार्टमेंट जाना होगा वहां पर दांत से किसी की भी एग्जेक्ट उम्र का पता लगाया जा सकता है रूही के दांत से उसकी सही उम्र पता लग जाएगी और फोटो का भी पता लग जाएगा। रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से हर्ष ने जवाब दिया रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से यह पता लगाया जा सकता है की कि फोटो कितने साल पहले प्रिंट किया गया था लेकिन ये नहीं पता लगेगा की फोटो खींचा कब गया था क्या पता कैमरे से फोटो को खींचे जाने के काफी दिन बाद इसे प्रिंट किया गया हो अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि विक्रांत के चेहरे पर सफलता का भाव नजर आया उसने मुस्कुराते हुए कहा हम लोग डिटेक्टिव हैं और हम जिस चीज के बारे में चाहें पता लगा सकते हैं <laughs> तुम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बाद में जाना पहले इस फोटो में निर्मला सेंगर के कपड़े को देखो उसने ये जो जैकेट पहन रखी है उसका ये लेवल देखो किस कंपनी का बोस्टन बोस्टन का है ना कोई इस जैकेट का स्टाइल देखो कॉलरलेस है फिर वो कुछ सेकंड तक शांत रहा और फिर बोल पड़ा अब बस बोस्टन कंपनी में फोन करो और पता लगाओ कि इस स्टाइल का जैकेट उन्होंने कब और किस साल लॉन्च किया था सर आप तो कमाल के हो अनुका ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हर्षित ने तुरंत ही कंप्यूटर पर बोस्टन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहां का कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल लिया और फिर हर्षिद ने तुरंत ही बोस्टन कंपनी में फोन कर दिया और फिर तुरंत ही वहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल आ भी गई कंपनी ऐसी पता चला की इस स्टाइल के जैकेट को कंपनी ने साल उन्नीस में लॉन्च किया था लेकिन बुरी खबर ये थी कि जब ये जैकेट लॉन्च हुआ था उसके बाद से ये हर साल सेम स्टाइल में ही लॉन्च हुआ था अब ये कैसे पता चले कि निर्मला ने कब ये जैकेट खरीदा था हे, जब सब लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे थे तब अचानक फिर से विक्रांत ने हंसते हुए कहा देखा मैंने क्या कहा था बोस्टन कंपनी का लिमिटेड एडिशन का जैकेट काफी महंगा रहा होगा कोई मेड इस जैकेट को नहीं खरीद सकती थी यानी की अजय ठाकुर ने पैसे देकर निर्मला को रूही का ख्याल रखने के लिए नहीं हायर किया था